महाभारत कर्ण पर्व चतुरसीति तमोध्याय धृतराष्ट्र के दस पुत्रों का वध कर्ण का भय और शल्य का समझाना तथा नकुल और विश्वन का युद्ध संजय उवाच दुस्साहसनेतुनिते तव तो पुत्रा महारथा महाक्रोध विषावीरा समस्व पलायिन दसराजन्मीरिया भीमं प्राक्षादर संजय कहते राजन दुशासन के मारे जाने पर युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले और महान क्रोध रूपी विस विस से भरे हुए आपके दस महारथी महापराक्रमी वीर पुत्रों ने आकर भीमसेन को अपने बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया निगे कवचि पाथी दंड धारो अनुग्रह सुवर चुते समेत सहिता भ्रातृव्य सनकलशितामसे महाबा मगवाहन नृसंगी कौचि पासी दंडधार अगृह धनुह वातवेग और सुवर्चा, ये एक साथ आकर भाई की मृत्यु से से दुखी हो महाबाहु भीम इनको अपने बाणों द्वारा रोकने लगे विष कई अलोलुपल महारथ भी क्रोधाग् निरताक्ष काल इवा बभ उन महारथियों के चलाए हुए बाणों द्वारा चारों ओर से रोके जाने पर आंखें क्रोध से लाल हो और वे कुपित हुए काल के समान प्रतीत होने लगे तान सुहाय दस भे दस भारत रुक्म रुक्म पुख पार्थो नि कुंती कुमार भीम ने सोने के पंख वाले महान वेगशाली दस भल्लों द्वारा स्वर्ण में अंगदों से विभूषित उन दसों भरतवंशी राजकुमारों को यमलोक पहुंचा दिया हते पांडवस्य पांडवस्यार्जित उन वीरों के मारे जाने पर पांडुपुत्र भीमसेन के भय से पीड़ित हो आपकी सारी सेना सूतपुत्र के देखते भाग चली तथा का उसी प्रकार भीम से इनका पराक्रम देखकर कर्ण के मन में महान भय समा गया भाव शल्य समय शोभन च वचनम कर्णम प्राप्त कालमरीम युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य कर्ण की आकृति देखकर ही उसके मन का भाव समझ गए अतः शत्रुसुदमन कर्ण से यह समयोचित वचन बोले मां व्यथाम कुरु राधेय नय्योपद्य द्रवंसी राजम से नयाता दुर्योधन सम्मूढ़ो भ्रातृभ्य सनका राधानंदन तुम खेद न करो तुम्हें यह शोभा नहीं देता है ये राजा लोग भीम से इनके भय से पीड़ित हो भागे जा रहे हैं अपने भाइयों के मृत्यु से दुखित हो राजा दुर्योधन भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है दुस्साहनुधरे पी यमा रे महात्म नाम व्यापन्न चेतसोकोपहतचेतस दुर्योधन उपास पिवार सतत कृपभ्र भृत हतशा सहोद महामना भीम भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे तभी से ये कृपाचार्य आदिवीर तथा मरने से बचे हुए सब भाई कौरव विपन्न और शोका कुल चित्त होकर दुर्योधन को सब ओर से घेरकर उसके पास खड़े हैं पांडवा लब्धलक्ष धनंजय पुरो ग मुखाशुरा युद्धाया समुपस्थिता अर्जुन आदि पांडवीर अपना लक्ष्य सिद्ध कर चुके हैं और अब युद्ध के लिए तुम्हारे ही सामने उपस्थित हो रहे हैं पुरुषार्थ ऐसी अवस्था में तुम का भरोसा करके छत्र धर्म को सामने रखते हुए अर्जुन पर चढ़ाई करो भारोहित समात हम तमुद्व महाबाहो यथा शक्ति यथा बलमाहो ष्ट्रपुत्र दुर्योधन सारा भार तुम्हीं पर रख छोड़ा है तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उस भार का वहन करो जय सापीर्ति ध्रुव स्वर्ग पर तो पांडवान भी धावती यदि विजय हुई तो तुम्हारी बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है राधा नंदन तुम्हारे मोहग्रस्त हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र ऋषसेन अत्यंत कुपित हो पांडवों पर धावा कर रहा है एक त्रुआ तो वचन शलस आमित हृदय चावश्यक्रेत तेजस्वी सुनकर कर्णरे अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक्रुद्धों तम प्रमुखे पाण्डव क्रोध में भरे हुए ने ने खड़े हुए पांडव पुत्र भीमसेन पर धाबा किया जो दंडधारी काल के समान हाथ में गदा लिए आपके सैनिकों के साथ कर रहे थे। लिएद कर्णस्य यदि प्रमुख वीर नकुल ने अपने शत्रुकर्ण पुत्र भी को जो सम्रांगण में बड़े हर्ष के साथ युद्ध कर रहा था बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए उस पर रोषपूर्वक चढ़ाई कर दी ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में इंद्र ने जम्भ नामक दैत्य पर आक्रमण किया था तथोधज स्टिकुक चिक्षेद वीरो नकुलाण कर्णात्मज से स्वनम चम भल जान चित्र तरवीर नकुल ने एक द्वारा कर्णपुत्र के उस को काट डाला जिसे मली से विचित्र विचित्र कंचुक चोला पहनाया गया था, साथ ही एक भल्ल के द्वारा उसके धनुष को भी खंडित कर दिया। पहना शीघ्र कर्णात्मज पाण्डव अभ्यत दिव्यस्त्री कर्णस्य पुत्र नकुलता तब पुत्र ने तुरंत ही दूसरा धन साथ में देकर पांडुकुमार कर्ण का पुत्र अस्त्र विद्या का ज्ञाता था इसलिए वह नकुल पर की वर्षा करने लगा कर्णस्य कर्णस्य पुत्रो ज सर्वा नवान्न शिणो दूतमाश्रै वनायुजान्वैनकुश्रां्र उदग्र गा हेमजालानध्ना राजन जैसे घी के आहुति पड़ने से अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार कर्ण का पुत्र बाणों के प्रहार से अपनी प्रभा से अस्त्रों के प्रयोग से और रोष से जल उठा उसने नकुल के सब घोड़ों को जो बनायो देश से देश में उत्पन्न श्वेत वर्ण तीब्र गे और सोने की जाली से आच्छादित थे अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला स्वाहाजान आदाज चरमाक्म चंद्रम आकाश संकाश, दो चार, कर, निर्मल, चंद्राकार चिन्हों से युक्त धाल, और आकाश के समान स्वच्छ तलवार ले उसे घुमाते हुए नकुल एक पक्षी के समान विचरने लगे ततो तथोतरीक्षे चाथा स्वनागम चिक्षेद नकुल यथा फिर विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल ने बड़े बड़े रथियों सवारों से घोड़ों और हाथियों को तुरंत ही आकाश में तलवार घुमाकर काट डाला वे अश्वेध यज्ञ में शामित्र कर्म करने वाले पुरुष के द्वारा मारे गए पशुओं के समान तलवारों से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े दुद्ध सौ नाना सत्य संध्या एकख्य नीन कृता जय सु नानो उत्तम चंद युद्ध स्थल में विजय की इच्छा रखने वाले एकमात्र वीर नकुल के द्वारा उत्तम चंदन से चर्चित आंगो वाले नाना देशों से उत्पन्न सत्य और अच्छी तरह पाले पोसे गए युद्धा काट गए 2000 सो विपत्य साज कही प्रत्यत सतुद्यम नकुलरम सचिद अपने ऊपर आक्रमण करने वाले नकुल के पास पहुंचकर विश्वसेन ने अपने सहायकों द्वारा उन्हें सब ओर से भिन्द डाला बाणों से पीड़ित हुए नकुल अत्यंत कुपित हो उठे और स्वयं घायल होकर उन्होंने वीर विषसेसेन को भी भिन्द डाला महाभय रक्ष मारो महात्मा भ्रात्रा भीमी इना करो तत्र भीम ते कर्णपुत्रो विधतमेक मतंगरता नीन्ेन् नकुलं उस महान भाई के अवसर पर अपने भाई भीम से से सुरक्षित हो महामना नकुल ने वहां भयंकर पराक्रम प्रकट किया अकेले ही बहुत से पैदल मनुष्यों घोड़ों हाथियों और रथों का संहार करते एवं खेलते हुए से भी नकुल को रोष में भरे हुए कर्णपुत्र ने अठारह बाणों द्वारा घायल कर दिया सते नो भ्रतम हाँ हवे ने राजन।, कुरुधे धावन सम्रेज रह। राजन उस महासमर में कुपित हुए वृषेन के द्वारा अत्यंत घायल किए गए भगवान वीर पांडुपुत्र नकुल कर्ण के पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े क्ष सहसा जैसे मांस के लोग से पंख फैलाकर टूट पड़ता है उसी प्रकार युद्धस्तन में वेगपूर्वक आक्रमण करने वाले उदार पराक्रमी नकुल को वृष्य ने अपने पहने बाणों से ढक दिया सता सरूा चगाकुल चित्रन अथा से तोर्णं चर तो नरेन्द्र खड्गेन चित्र नकुस्त महेशु महाहवे नकुल उसके उन बाण समूहों को व्यर्थ करते हुए विचित्र मार्गों से विचरने लगे युद्ध के अद्भुत पैतरे दिखाने लगे नरेंद्र तलवार के विचित्र हाथ दिखाते हुए पूर्वक विचरने वाले नकुल के सहस्त्र तारों के चिन्ह वाली ढाल को कर्ण के पुत्र ने उस महायुद्ध में अपने विशाल बाणों द्वारा नष्ट कर दिया तम चाय समितम तीक्षणधारम विको सग्रम गुरुभार साहम देश रूपम निशित प्रसत्यये तना सर गाढ़ इसके बाद शत्रुओं का सामना करने में समर्थ विश्व ने अत्यंत वेघशाली और तीखी धार वाले छह बाणों द्वारा तलवार घुमाते हुए नकुल की उस तलवार के भी टुकड़े कर डाले वह तलवार लोहे की बनी हुई तेज धार वाली तीखी भारी भार सहन करने में समर्थ ज्ञान से बाहर निकली हुई भयंकर सर्प के समान उग्र रूप धारी अत्यंत घोर और शत्रुओं के शरीरों का अंत कर देने वाली थी तलवार काटने के पश्चात उसने पुनः प्रज्जवलित एवं पहने बाणों द्वारा नकुल के छाती में गहरी चोट पहुँचाई कृपा तु तुष्कर्मार्ज दुष्ट अन्डयी नरयि कर्मरणे महात्मा यजो रथम भीमसेन से राजभिप्तो भी नकुलना नकुलूमि में अन्य मनुष्यों के लिए दुष्कर तथा सज्जन पुरुषों द्वारा सेवित उम कर्म करके वृषसेन के बाणों से संतप्त हो बड़ी उतावड़ी के साथ भीमसेन के रथ पर जा चढ़े सभीमसेन सेथम हता सो माद्रे सुणसुता आप आप उभ सिंह इवाचलाग्रम संप्रेक्ष मृतस् धनंजय अपने घोड़ों के मारे जाने पर कर्णपुत्र के बाणों से पीड़ित हुए माद्रिकुमार नकुल अर्जुन के देखते देखते पर्वत के शिखर पर उछलकर चढ़ने वाले सिंह के समान छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर आरूढ़ हो गए तथा क्रुद्धो बीसैन ओ महात्मा वर्षता महारथा वि कर प्रभन्न सरे भीर को को बड़ा क्रोध हुआ हुआ वह एक रथ पर पर एकत्र हुए उन उन महारथी कुमारों को बाणों द्वारा करता हुआ। उन दोनों पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा पांडवे अन्य कुरुप्रवीराम तथो नि प्रत जब पांडव पुत्र नकुल का वध वह रथ नकुल का वह नष्ट हो गया और बाणों द्वारा उनकी तलवार शीघ्रतापूर्वक काट दी गई तब दूसरे वीर भी संगठित हो निकट आकर उन दोनों को बाणों की वर्षा से चोट पहुंचाने लगे तौ तो पांडवे यौपरिता समेतान्हूयमान भीमार्जुनो वृष सेना युद्ध वरसतु सर्वर सम तब्रष्ट तब सेन पर कुपित हुए पांडव पुत्र भीमसेन और अर्जुन घी की आहुति पाकर प्रज्ज्वलित हुए दो अग्नियों के समान प्रकाशित होने लगे उन दोनों ने अपने आसपास एकत्र हुए कौरव सैनिकों पर अत्यंत घोर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी अथा महारुति फालगुनम चैनम नकुलम पेड्यम अयनो बाधते कर्णपुत्र तस्मा भवान प्रत्युपया तो हम्म mm हम्म -hmm. तदनंतर वायुपुत्र भीमसेन ने अर्जुन से कहा देखो यह नकुल से पीड़ित हो गया है कर्ण का यह पुत्र हमें बहुत सता रहा है अतः तुम इस कर्ण पुत्र पर आक्रमण करो सतन्य समय किरेटी रथम सम्य विद्यम्रमिंड कुल उपागत भीमसेन के रथ भीम के, के समीप आकर जब किरीट अर्जुन उनकी बात सुनकर जाने लगे तब नकुल ने भी पास आए हुए वीर अर्जुन की ओर देखकर उनसे कहा भैया आप इस इससे मार डालिए मुक्त भ्रात्राक्ष के सब संग्रहित्रोहसेना जवाह युद्ध में सामने आए हुए भाई नकुल के ऐसा कहने पर किर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काबू में किए हुए रथ को वृषसेन वृषसेन की ओर से दिया। महाभारत कर्ण युद्धे नकुल जय चतुर्शी तमो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में वृषसेन का युद्ध और नकुल की पराजय विषय चौरासीवा अध्याय पूरा हुआ